तो दूसरों को नहीं सो प्रकाशक किंतु इतर पर प्रकाशक सो प्रकाशक सती पृथ्वी मात्र सविध सुरसूरभ पृथिवीमात्रृ घ्राणग्राह्यो गुणोंणग्राह्य समास कैसे कहेंगे शब्द के क्या प्रत्यय हुआ धातु क्या है ग्रहण में धातु क्या होगा घृ कहा धातु पा? है घरा ग्राद। धातु से क्या प्रत्यय होगा अच्छा निष्ठा होने से भी हो जाएगा संयोगादे आतुर धातुर यणुवत तो यहाँ निष्ठा होने से भी हो जाएगा ल्यूट होने से भी हो जाएगा तो ग्रह का भी हो जाएगा ग्राहिय ग्राह्य ते अने घृणा इस प्रकार घृण इस प्रकार होगा ग्राह को जिग्र आदेश होगा जब शीत प्रत्यय पर में रहेगा जिग्रती तो यहाँ तो रसित नहीं होने से नहीं होगा तो घ्राहे अनैन इति घ्राण तो ल्युट हो जाएगा करण में लिट्ट हो गया तो घ्राण इंद्रिय सब इंद्रियों में रसना वहां भी अर्थात तो वही करण में ल्यूट है श्रवण जो श्रवण इंद्रिय सब करण में ल्युट होते हैं दर्शन इंद्रिय तो दृश्य ते अने दर्शन हम चक्षु को जब कहेंगे न न कृत्य लुटो करने का जरूरत नहीं ये तो कारण अर्थ में होता है ना तो कृत्य लुटो बहुल्ब से जब हम जाते हैं तो वहाँ भाव अथवा कर्म अर्थ में क्योंकि कृत्य प्रत्येक आते हैं भाव अथवा और बहुलम कहने से कभी कर्ता अर्थ इत्यादि लेने के लिए तो यहाँ भावो में ल्यूट होने के लिए नहीं, करण में ल्यूट होने के लिए अकर्तरिच कार में उस प्रकरण में रहे लिट्ट है घ्राण ग्राह्यो गुणो ग अगर गुण शब्द नहीं कहेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी कौन होगा गंधत्व और गंधत्व हाँ और भाव गंदावार। में अति हो जाएगी और केवल गुण कहेंगे तो रसादी में भी अति हो जाएगी सविध स कहने से गंध सगंधि असुरभि पृथ्वी मात्र वृत्ति ही समास कैसे कहेंगे तो सब विभक्ति कहना पड़े पृथ्वी शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पृथ्वी एव तो पहले वो दोनों को एक रख के वृत्ति को अलग रखना पड़ेगा ना मात्रा शब्द वृत्ति के साथ नहीं जाएगा मातृ शब्द पृथ्वी के साथ जाएगा इसलिए पृथ्वी एव इति पृथ्वी मात्र मेरुवश का देश समाज करेंगे फिर आगे पृथ्वी मात्रे वृत्ति यश्य पृथ्वी मात्र वृत्ति अच्छा पदकृत्य में गंधा अतिव्याप्ति अति व्याप्ति वारणा गुण तो गुण शब्द नहीं कहेंगे गंधत्वादो गो अतिव्याप्ति वारणा गुण गंधत्वादी आदि से गंधावासी अतिव्याप्ति हो जाएगी और रूपादो अतिव्यापति वारणा घ्राण तो घ्राण ग्राह्य नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना रहेगा गुण अंध रहने से रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी आगे पृथ्वी मात्र वृति कहा गया तो उसके लिए कहते हैं पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम पृथ्वी संबंधा भाव गंध प्रतीत्य भाव इति अन्वय व्यतिरैकाभ्याम पृथ्वी गंध से है व जल ए प्रती क्योंकि पृथ्वी मात्र वृत्ति हुआ गंध जहाँ भी गंध होगा वहाँ पृथ्वी को निश्चय रहना पड़ेगा क्योंकि कभी जल में गंध होता है क्योंकि नियम है कि, कि पृथ्वी मात्र में ही गंधव रहेगा इसलिए अगर जल में गंधव होता है तो जानना है कि वहाँ पृथ्वी संबंध सत्व कैसे कहते हैं अन्य व्यतिरिक से निर्णय हो जाता है सत्वे प्रतीति अभाव इस प्रकार की जले का प्रतीति ही ये जल में हो रहा है नहीं है क्या पृथ्वी संबंध प्रतीति ग अच्छा अब तो इसको कितने बार गंध पढ़ लिया अच्छा हम उसको पेंसिल में काट भी दिया तो कर किंतु लिखा नहीं न में अच्छा नौ भी थोड़ा लिखा है पेंसिल में अभी और दिखता नहीं ठीक से गंध तो पृथ्वी संबंध सत्वे गंध न होना है गंध प्रध अभाव है गंध प्रती अभाव अनु व्यतिरक हो गया से पृथ्वी गंधस्य एवं जले प्रती जले प्रती बुद्धिया क्या लिंग हो गया क्यों प्रतीलिंग प्रतिति, प्रतिति, प्रतिति से प्रतिति में क्या धातु हो जाएगा क्योंकि गति अर्थ का धातु ज्ञान होते हैं एवं वायु अभी वायुअपी वायु में क्या होगा गंध प्रति पृथ्वी संबंध सत्व गंध प्रती सत्व और पृथ्वी संबंध अभाव अभाव तो वायु में भी जब गंध होता है तो ये जानना है नु देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबंध पवन से देशे तेजे तत्सध अभाव गंध प्रतीति अनुपत्ति अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि गंध प्रती अगर हो रहा है तो पृथ्वी सत्व है ही निश्चित रूप से पूर्व पक्ष कह रहा है कि देशांतरों में कुसुम कस्तूरी इत्यादि है और गंध हमको यहाँ हो रहा है तो आप कैसे कहेंगे कि अभी पृथ्वी ये संबंध सत्व यहाँ तो नहीं वो तो देशांतरों में है तो आपका ये जो अनु व्यतिरेक है इसमें वे हुआ क्योंकि यहाँ पृथ्वी संबंध अभावी गंध प्रती सत्व हुआ क्योंकि पृथ्वी तो देशांतर में है तो देशांतरस्त कुसुम कस्तूरी कुसुम संबंध तो कहा जाएगा कि पवन से देशे अच्छा अभी पवन जो है वो अन्य देश में है देशांतर में है तो देशांतर में जो पवन है वो देशांतरस्त कुसुम कस्तूरी के साथ संबंध हुआ तो अभी आपको यहाँ कैसे अनुभव होगा आपका नियम है कि पृथ्वी होने पर ही गंध होगा तो यहाँ तो नहीं है क्योंकि पवन जो कि उसके साथ संबंध हुआ पृथ्वी के साथ वो तो देशांतरों में है तो इसको कहते हैं तो देश कुसुम कस्तूरी देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबंध पवन से देशे इस देश में तत्सब अभा क्योंकि वो पवन तो उस देश में है इस देश में वो पवन नहीं है नहीं होने से गंध प्रती अनुपत्ति गंध की प्रतीति नहीं होगी अगर पवन यहाँ होता तो वो संबंध तब तो हो जाता तो सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा नचपूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा वायुआनिता त्रिवणु का दि संबंध अस्थिये वो पवन उस देश में केवल संबंध नहीं हुआ वो पवन ले आया त्रिवणु संबंध वायु आनित तो त्रिवणु कादि संबंध वायु hmm. के द्वारा लाया गया जो त्रिवणु को त्रिवणु को क्यों कहते हैं, हैं? त्रिवणु को इंद्रिय ग्राह्य होता है को परमाणु परमाणु में गंध रहेगा रहेगा, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा इसलिए कहते हैं त्रिवणु का आदि वायु आनी त्रिवणु का आदि संबंधो अस्थि एव ऐसे सिद्धांतिक होने से अभी पूर्व पक्षी कहता है कि इतनी नाच्य विचार क्या आरंभ हुआ कि कुसुम कस्तूरी देशांतरों में है यहाँ कैसे गंध होगा कहीं वायु के साथ संबंध हो जाएगा का का कि का संबंध भी देशांतरों में रहेगा यहाँ कैसे आएगा सिद्धांत वायु यहाँ ले आया तो अभी यहाँ तक हो गया कि वायु यहाँ ले आया सिद्धांत कहते वायु आनता त्रिणुकादी संबंध अस्थि वायु आनी त्रिवुकादी संबंध अभी ए तो देश में न अगर तद्देश में रहेगा तद्देश तो में, में अभी नासिका आ गया, तभी तो अगर तद्देश में रहेगा तो तो पूर्व बाकी में कह दिया था तो तद्देश में अगर रहेगा तो नासिका के साथ संबंध नहीं होगा नहीं उनसे ग्रहण नहीं होगा इसलिए सिद्धांत कहते वायु आनी तो वायु के द्वारा लाया गया और फिर वो वायु संबंधित वायु आ गया तो लेकर के आ गया वायु का और पृथ्वी का गंध का तो संबंध नहीं होगा क्योंकि गंध तो गुण है वायु द्रव्य है द्रव्य द्रव्य में संबंध होगा इसलिए वायु और कुमार कस्तूरी में संबंध हुआ तो उस देश में रहा तो अभी सिद्धांत कहता है कि वायु के द्वारा वो त्रिवणु को किसका त्रिवणु को लाएगा पृथ्वी का त्रियाणुको वो आ जाएंगे ए देशों तक तो आ जाएगा ये सिद्धांति कहा तो, तो पृथ्वी का को होगा नहीं क्यों नहीं होगा गुण पृथ्वी होगा पृथ्वी त्रिवणु में गंध रहेगा अभी पृथ्वी त्रिवणु को आ गया तो उसमें गंध अभी भी है नासिका के पास भी आ गया गंध रहेगा पृथ्वी त्रिवुक में वो वायु में नहीं रहेगा क्योंकि पृथ्वी मात्र पृथ्वी का है ना तो इसलिए वो पृथ्वी त्रिणुक में रहेगा अभी आ गया वायु के द्वारा अन्य हो गया लाया गया ये तो देश पर्यंत तो ले आया गया तो पूर्व पक्षी कहता है कि इतने ऐसा अगर कहेंगे तो कस्तूरिया न्यूनता पत्ते है कुसुम से छिद्र पत्ते है अगर कस्तूरी ले आए मतलब पवन ले आएगा कस्तूरी का किसको लाएगा कस्तूरी का त्रिवणुको को लाएगा अगर त्रिवणुको को ले आएगा कस्तुरी का जो मृग में है तो फिर कस्तूरी न्यून हो जाएगा धीरे धीरे घट जाएगा और अगर कुसुम का अगर वो त्रिवेणु को आ जाएगा कुसुम का जिस स्थान से त्रिवेणु को निकल जाएगा उस स्थान में क्या होगा छिद्र हो जाएगा तो कहते हैं कुसुम से तो स छिद्र तो आपत्ति कूप कहा त्रिवेणु को आ जाएंगे तो वहां छिद्र हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है कि न इति तो पूर्व पक्षी सिद्धांत कहता है कि न ऐसा नहीं होगा भोक्त्री भोक्तृद विशेषण पूर्ववत त्रिअनुकांतरादि कांतरादी उत्पत्ति है भोक्तृद विशेषण भोक्ता का अदृष्ट के चलते वो पुष्प में वो त्रियाणु को फिर भरता रहेगा तो क्यों कहे के कोई भोक्ता उस पुष्प का है जब तक तो पुष्प का कोई भोक्ता रहेगा वो रहेगा तो ये भोक्ता का अदृष्ट के चलते वो उत्तरी उसमें भरता रहेगा एक कैसे इस को कोई हाँ भोक्ता होगा अदृश्य से, से होगा अर्थात दो पुष्प कहीं ना कहीं आगे काम में लगेगा इस प्रकार कहेंगे अगर ऐसा है तो कर्पूर क्यों उड़ जाता है कस्तूरी अगर मृग का नाभि में जो है वो अगर उड़ा नहीं तो कर्पूर क्यों उड़ जाएगा कहते हैं कर्पूर आदू तदभा भोक्ता का अदृष्ट कर्पूर में नहीं है सभी भोक्ता पहले से ही मानते हैं ये तो उड़ ही जाएगा hmm. उनका अदृष्ट भोक्ताओं का अदृष्ट कर्पूरो में उसको भरने में काम नहीं लगता क्योंकि उनका अदृष्ट वह उसको घटाने में काम में लगता है। सभी लोग मानते हैं ना कर्पूर तो उड़ ही जाएगा वो तो उड़ ही जाएगा किन्तु तो पुष्प में कोई मानता है ये छिद्र हो जाएगा छिद्र हो जाएगा यही उनका ये भरता रहता है तो अदृष्ट के चलते इसी प्रकार की होता रहेगा अदृष्ट है ये उड़ जाएगा बुद्धि भी सभी का उसी प्रकार होगा अदृष्ट वही बनेगा जाए, ये उड़ जाएगा ये कर्पूर उड़ जाएगा जैसे अदृष्ट ऐसे होगा नया एक लोग कहेंगे तो कहें कर्पूर में ऐसा होता है पुष्प में ऐसा होता है तो ये विरुद्ध क्यों होगा अदृष्ट सर्वदा सर्वत्र समान प्रकार के होना चाहिए नहीं तो कार्यो को देख करके कारण का कल्पना करेंगे ना नहीं कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए कहेंगे कारणों को देख करके कार्य का कार्य दिखता है उसी अनुसार कारण कल्पना करेंगे यहाँ अदृश्य इस प्रकार है यहाँ अदृश्य इस प्रकार है अलग अलग प्रकार के होते की होती है भोक्तृद विशेषण पूर्ववत जैसे पहले पुष्प उत्पन्न हुआ उसी प्रकार की त्रिणुकांतरादि उत्पत्ति और भी उत्पत्ति होते रहेंगे जब तक भोक्ता का अदृष्ट है तब तक होता रहेगा तो ये सब में बाकी विचार होता है जो जंगल में हो करके जब गिर जाता है उसका कौन सा भुगता है उसका भुगता नहीं है कैसा पता चला केवल मनुष्य भी इतना भुगता नहीं है ना तो जो मतलब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े देव गंधर्व कितने सारे होते हैं ये किसी न किसी का भुगतता का अदृष्ट है अच्छा तीन नंबर टिप्पणी है पूर्वोक्त पूर्वोक कहाँ है अच्छा नीचे है ठीक हैीद्रियमात्रग्राह्यो गुण स्पर्श सीतोष्ण शीतभेदा पृथिवीजल तेजो वायुवृत्ति तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्णी पृथ्वी वायगिंद्रिय तो मात्र ग्र्यो गुण स्पर्श अब तक रूप रस गंध स्पर्श चार हो गया तो पहले मात्र कौन किसका लक्षण में था चक्ष मात्र ग्राह्यो गुण तथा तो तो चक्षुर्मात्र यहाँ त्विंद्रिय मात्र कहते हैं क्यों ये परस्पर का विषय को भी ये चक्षुत तो रूप को मात्र ग्रहण करता है तो वहां मात्र दिए थे चक्षु क्या करता है ना अन्य द्रव्य को ग्रहण कर लेते मतलब अन्य गुणों को ग्रहण कर लेता है संख्या को ग्रहण कर लेता है और तुगिन्द्रिय भी दूसरे को ग्रहण कर लेता है इसलिए मात्र पद देते हैं तुग इंद्रिय मात्र ग्रायो गुण स्पर्श अभी अगर विशेष्य नहीं कहेंगे लक्षण कहाँ जाएगा तो विशेष्य तो। नहीं कहेंगे जाति में जाएगा और भाव में, में जाएगा तो स्पर्शत्व तो जाति स्पर्श भाव में जाएगा वो तो इंद्रीय मात्र ग्राह्य है और विशेषण अगर नहीं कहेंगे तो रसादी में जाएगा सके से स्पर्श द्विविध त्रिविध त्रिविधा त्रिविधा। शीत उ अनुष्णासी अर्थात उष्ण भी नहीं है शीत भी नहीं है न उष्ण शीत अनुष्णसित पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति समाज कैसे कहेंगे पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी जल जल इति वायु, वायु, वायु, आगे तेषु वृत्ति तो तेसु नहीं कह करके क्या कहेंगे तेसू आप थोड़ा शर्ट कर दिए नेश तेसु फिर कैसे कहते हैं चार है ना पृथ्वी जल तेज वायु सुवृत्तिर यशु तत्र शीतो जले है त्र का अर्थ तेसु मध्य शीतो जल है जल में शीत स्पर्श रहेगा तेजसी उष्ण और अनुष्णा शीत पृथ्वी वायु ये दोनों में रहेगा पृथ्वी च इति पृथ्वी वायु आगे तयो हो वो दोनों में अनुष्णा शीत उष्ण भी नहीं है शीत भी नहीं है या जो तौगिंद्रिय मात्र ग्राह्य दिया ये मात्र शब्द का अर्थ वास्तविक क्या कहेंगे अर्थात तौगिंद्रिय से ग्रहण होगा अन्य से ग्रहण नहीं होगा तो तो मात्र मात्र शब्द का अर्थ हो गया इतर अग्राह्य हो जाएगा शब्द का अर्थ मात्र शब्द का दूसरों से नहीं होता हुआ से होना यही मात्र शब्द का अर्थ किरणावली में प्रथम पंक्ति देखिए दक्षिण पार्श में मात्र पद दान मात्र पद का क्या अर्थ कहते हैं तुग्रिय तोग इतर जन्य प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष है से इतर इंद्रिय बाकी इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होगा उसका विषय स्पर्श बनेगा रसना घृण चक्षु इत्यादि होगे गए से इतर इंद्रिय त्व से इतर इंद्रियो से जन्य जो प्रत्यक्ष होगा वो प्रत्यक्ष का विषय स्पर्श बनेगा नहीं बनेगा अविषयत्व सती तो प्रत्यक्ष विषयत्व ये होगा यही हो गया मात्र शब्द का अर्थ विषय सती गुणत्व अर्थात तुगिन्द्रिय मात्र ग्राह्य गुण जो दे दिया मात्र ग्राह्य का ये अर्थ ये चक्षुर मात्र ग्राह्य में वहाँ ये न्याय वोधनी में ये वाक्य देंगे समझाएंगे वहाँ तब उसी को यहाँ मात्र पद है बोल करके लिख दिए अच्छा तो मात्र शब्द का अर्थ है की इतर से नहीं होना इसी से होना ये उसका तात्पर्य हो गया पदकृतियों में स्पर्शत्वाद अति व्याप्ति वारणा गुण इति स्पर्शत्वाद आदि शब्द से, से। गुण पद क्यों कहते हैं नहीं कहने से कहा जाएगा में जापर्शा भाव उसमें अरे अतिव्याप्ति रूपाद्याणाय मात्र ग्राह्य ग्राह्य नहीं कहेंगे तो रूपादि में खाली गुण कहेंगे खाली गुण कहने से रूपादि में अतिव्याप्ति होगा तो कहते हैं ठीक है तुगिन्द्रिय ग्राह्य कहिए फिर मात्र क्यों कहते हैं तुगिन्द्रिय ग्राह्य गुण स्पर्श इतना लक्षण कहेंगे क्या कहेंगे अब लक्षण गुण स्पर्श में जाएगा तो इंद्रिया के द्वारा ग्रहण होगा और कहा जाएगा जाएगा वो सब तो इंद्रिया तो ग्राह्य है इसलिए कहते हैं संख्या मात्र पदम संख्या ये मात्र नहीं कहेंगे तो संख्या अतिव्यापी होगी अच्छा वारणाय मात्र पदम आगे इति तत्र अर्थात शीतोजल कहा था तत्र तो का अर्थ पृथिव्यादि चतुष्ट चतुष्ट मध्ये शीत इति शीतस्पर्श क्योंकि मूल में कहा शीतो तो शीत कहने से शीत क्या है कहते है, जलम शीतम तो फिर जल में ये शीत कैसे रहेगा इसलिए कहते हैं शीत शब्द का अर्थ यहाँ शीतस्पर्श कर्मधार्य है शीतस्पर्श उपर्श को करें। संख्या में स्पर्श नहीं है ना गा? संख्या में स्पर्श कहाँ है द्रव्य में स्पर्श रहेगा संख्या गुणे गुण अनंगीकारात् गुण में गुण नहीं मानते हम अगर संख्या में स्पर्श होगा तब रूपों में भी स्पर्श होगा सभी में स्पर्श रहेगा हमको द्रव्य में स्पर्श होता है तो द्रव्य में स्पर्श होने से जिस द्रव्य में स्पर्श रहेगा उसी द्रव्य में संख्या रहा तो रहने से हम सामान अधिकरण से जान लेते हैं उसको एक है दो है तीन है ग्रहण तो किन्तु हम स्पर्श करते हैं स्पर्श ग्रहण करके आगे अनुमान कर लेते हैं तो अच्छा आगे रूपादि चतुष्टयं पृथिव्यांग पाकज मनित्यंग च अन्यत्रा नित्यगतं नित्यम चतुष्टयम् अकम्यगतमगत्य रूपचत पृथिव्याक लेने से रूप आगे क्या क्या है गंध स्पर्शा रूप आदि चतुष्टय चतुष्टय में क्या प्रत्यय हुआ तयप तय तय तो क्या विग्रह कहेंगे समाह में तयप नहीं होता है अवयवा चतुष्ट चतुष्ट तो होने से कहते हैं पृथिव्याम पाकजम और अनित्यम्। तो ये पाकज है और अनित्य है ये पाकज क्या है टीका में दे दिया, न्याय में द्वितीय पंक्ति में दिया विजातीय पाक संयोग जातीय तेज संयोग तो विजातीय तेज संयोग इसको पाक कहते हैं विजातीय अर्थात तो विलक्षण तेज संयोग सभी तेज संयोगों को पाक नहीं कहा जाएगा विशेष प्रकार की तेज संयोग जिसे पाक होता है पाक पाक अर्थात उसमें गुण में कुछ परिवर्तन हो जाएंगे पाकजम पृथ्वी में तो ये रूपाधि चतुष्ट पाकज है और अनित्य है पृथ्वी कितने प्रकार की होता है नित्यम अनित्यम अभी कहते हैं नित्यम कौन सा पृथ्वी में अनित्य होगा तो जो नित्य पृथ्वी उसमें मना किया ऐसे वो कहते हैं कि पृथिव्याम नित्यम दोनों दोनों ने प्रथा पृथ्वी परमाणु में भी रूप रस गंध स्पर्शित्य हो जाएंगे परिवर्तन हो जाएंगे पाकजम तो पृथ्वी परमाणु में ही वो परिवर्तन हो जाएंगे ऊपर असग अंधस्पर्श परिवर्तन हो जाएंगे पाकजम होगा और अनितम अर्थात तो विलक्षण तेज का संबंध होने से ये परिवर्तन हो जाएगा पाकज अर्थात पाका जाया ती पाकज पाक से होता है पाक पाक का अर्थ यहाँ कहते विलक्षण तेज से होगा पाक का अर्थ ये नहीं, यह नहीं है यहाँ ये लोग विलक्षण तेज संयोग से जो तो परिवर्तन होए वो अनित्य विलक्षण तेज का संयोग से रूप रसक अंधस्पर्श ये चार परिवर्तन होंगे खाली रूप नहीं रूप रसक अंधस्पर्श ये परिवर्तन होंगे उसी को पाकज कहा जाता है और परिवर्तन हो गया तो अनित्य हो गया अन्यत्र अन्यत्राकज तो ये जो जलो इत्यादि में जो पृथ्वी आदि चतुष्ट मतलब रूप आदि चतुष्टय रहेंगे वो पाक से परिवर्तन नहीं हो जाएगा जल का रूप क्या है अभा शुक्लम तो उसमें तेज संयोग होने से परिवर्तन हो जाएगा नहीं, नहीं होगा जलो का रूप और रस से ऐसे परिवर्तन नहीं होंगे तो कहते हैं कि अन्यत्राक जम पाक से परिवर्तन नहीं होगा किंतु नित्यम अनित्यम चल अगर परिवर्तन तो नहीं होगा तो अनित्य कैसा हो गया तो कहते हैं नित्य गतम नित्यम अनित्य गतम अनित्यम जल परमाणु में जो रूप रस रहेंगे जल परमाणु में रूप रहेगा रस जल परमाणु में क्या रस रहेगा मधुर रस और गंध गंधा नहीं रहेगा और स्पर्श शीत स्पर्श रहेगा ये तीनों जो है परमाणु में परमाणु नित्य है नित्य नित्यम अर्थात जल परमाणु का जितना भी पाक संयोग होने पर भी उसका रूप रस स्पर्श ये परिवर्तन होंगे नहीं अनित्यगतम अनित्यम अर्थात अगर जल दियणुक जल का, का नित्य है का, त्रियाणु बाकी जितने सब अनित्य है उसमें रहने वाला रूप और रस और स्पर्श ये अनित्य हो जाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा किंतु अनित्य है अर्थात को टूट करके परमाणु होगा जब को परमाणु बन जाएगा तो को का फिर रूप रहेगा इसलिए अनित्य है अर्थात तो, पाक से परिवर्तन नहीं हो जाएगा इसलिए कहा अपाक पाक से परिवर्तन तो नहीं होगा किंतु अनित्यम अनित्यम क्यों क्योंकि कार्य है कार्य स्वयं अनित्य होने से उसमें रहने वाला जो गुण है वो भी अनित्य होगा कार्य का जब नाश हो जाएगा द्वणु को त्रियाणु को स्वयं जब नाश हो जाएंगे उसमें रहने वाला रूप रस स्पर्श ये विनाश हो जाएंगे नहीं होगा कहते ना अन्यत्राकजम पृथ्वी आदि में तो पाकजम जल और बाकी तेज वायु इत्यादि में सर्वत्र अपाकज और बदलेगा नहीं परमाणु में तो कुछ बदलेगा नहीं का में बदलेगा नहीं क्योंकि अपाकजम कि नित्यम अनित्यम अनित्य क्यों तो का का हो जाएगा अपाकज है तो फिर अनित्य क्यों क्योंकि आधार का नाश से आश्रय का नाश से वो नाश हो जाएगा इसलिए अनित्य कहा परिवर्तन नहीं होगा नाश हो जाएगा विलक्षण संयोग नहीं होगा अनित्य में संयोग अपाक जो है तो फिर क्या संयोग अर्थात विलक्षण तेज संयोग इसमें होगा नहीं विलक्षण तेज संयोग जो पृथ्वी तो तो में करते हैं वो तो तेज संयोग यहाँ कैसे होगा नहीं जो तेज संयोग पृथ्वी में करने से आम्र का रूप रसक परिवर्तन हो गया वो विलक्षण तेज संयोग है उसी को अभी वही तेज को हम अभी जल के साथ संबंध कर देंगे वो तो विलक्षण तेज संयोग पाक कहते तो पाको अगर उसको कहेंगे फिर इसका पाकज नहीं है तो पाको हो सकता है पाक जो नहीं है वो तो नहीं होगा क्योंकि पाक ज नहीं है इसलिए उसको पाको नहीं कहा जाएगा वो विलक्षण तेज नहीं होगा नहीं है उसके लिए विलक्षण तेज इसके लिए विलक्षण तेज नहीं होगा यह नहीं होगा जल को तो उसका जो जल का जो परमाणु रहेंगे वो कुछ नहीं होगा परमाणु परमाणु रहेगा वो तो खाली उसका घट गया वो त्रीणु को रहते हैं तो दिखता है ना तो और आगे यहां दिन में कहेंगे जो हम आम्र को अभी पुआल का अंदर डाले भूसी के अंदर भूसा उसके अंदर रख दिए अभी उसका रूप भी परिवर्तन होता है रस भी होता है गंध भी होता है स्पर्श भी होता है सब परिवर्तन होता है तो ये चार प्रकार के परिवर्तन के लिए चार प्रकार की तेजस्वयोग है अर्थात ये प्रत्येक कार्य के लिए विलक्षण तेजस्वयोग नहीं तो कार्य कारण निश्चय नहीं होगा कहीं तो इस प्रकार एक तेजस्वय से चारों मान लेंगे कहीं एक चारों मानेंगे तो तो जहां भी वो तेज संयोग चारों करना चाहिए तो फिर कहेंगे कि जो कर्नाटक से आता है केला और जो भूसावल से आता है केला वो दोनों हरा पीला हो जाएंगे पक जाने से और नहीं पकेगा जो हरा रहने वाला केला अंदर का तो पक जाएगा किंतु तो उसका ऊपर तो ऐसे ही ऐसे रहेगा उसका रूप में तो पाक नहीं हुआ तो इसलिए मानना पड़ेगा कि प्रत्येक कर्म के लिए अलग अलग है क्योंकि एक ही से अगर चारों कार्यो मानेंगे तो सर्वत्र ये विलक्षण पाक स्वयं होने से वो चारों होना चाहिए नहीं होता है इसलिए मानना पड़ेगा कि अलग अलग है अच्छा आगे देखिए एक इक्यावन पृष्ठा में तत्रा। तो अच्छा द्वितीय पंक्ति में देखिए पीलू पाक नो वैशेषिका पीलु अर्थात परमाणु इक्यावन पृष्ठा किरणावली ऊपर में न किरणाबलि नहीं है दीपिका दीपिका तो द्वितय पंक्ति में दिया ना पीलू पाकिनो वैशेषिका हाँ इक्यावन पृष्ठ ये नहीं पीलु पीलू अर्थात परमाणु ये वैशेषिक लोग कहते हैं कि जैसे ही पाक संयोग होगा कोई भी पदार्थ उसका विघटन होकर के परमाणु तक तो विघटन हो जाएगा तो जैसे हम कहते हैं कि मतलब कृष्ण घट अभी उसको जलाया नहीं जब हम उसको अग्नि करते हैं वो धीरे रक्त हो जाता है तो वहां वैशेषिक लोग कहेंगे कि कृष्ण घट ये विघटन हो करके परमाणु तब तो गया प्रत्येक परमाणु में वो विलक्षण तेज को हुआ हो करके उनका रूप परिवर्तन होकर रक्त हो गया फिर रक्त परमाणु सब अभी घटव रूप होगा तो अर्थात तो उनका कहना है कि ये जो परिवर्तन होता है ये सब परमाणु स्तर पर जाकर के होता है वो सब टूट करके अलग अलग हो जाते हैं इसलिए कहते हैं पीलू, पाक, तो ये लोग क्या कहते हैं उस पंक्ति का आरम्भ में देते हैं दियणुकादि रूप कारण रूप समवायी कारणम इति पीलुपाक जो परमाणु है उसी में ही ये पाक होता है और आगे पूर्व घटनाशम विन अवयवीनी अवयवेशु परमाुपर्यु युगपूपरोत्पत्ति पीठर पाकवादि नैयायि नैयायि लोग कहते हैं कहा ऐसे टूट जाता है घटनाशम विन अवयविनी अवयवि में अवयवेश परमाणुपर्यु च युगप रूपंतरापत्ति तो जो उनका अवयव अवयहेश परमाणु है सारे परमाणु में एक साथ रूप का परिवर्तन होता है तो वो घटक का नाश नहीं होता है पीठर पाकवादी वो लोग कहते हैं नहीं तो अगर आप घट को परमाणु पर्यंत तो पर्यत परमाणु अंतभंग स्वीकार करेंगे आप घट में जल रख करके कृष्ण घट को आप अभी अग्नि के ऊपर रख दिए तो अग्नि भुज जाना चाहिए परमाणु भंग हो जाएगा ना पानी नया एक लोग ये सब बात कहते हैं इसलिए कहते हैं ना ना परमाणु में जाकर के पीलु पाकर नहीं है ये पिठर पाक है अर्थात तो अवय भी अवय भी रहेगा हाँ उसका प्रत्येक परमाणु में कार्य होगा किन्तु तो परमाणु पर्यत तो भंग हो जाएगा ऐसा भंगर नहीं होगा कार्य तो होगा परमाणु में पिठर अर्थात बर्तन कड़ाई इत्यादि को पिठर कहते हैं अतएव आगे दे दिया हाँ अतएव पार्थिव परमाणु रूपाधिकम अन्यम इत्य अन्य अर्थात जलादो तो परमाणु में जलादि परमाणु में तो नित्य जलादि दियोणुकादि में अनित्य परमाणु वो तो सब टूट जाएगा परमाणु तक रक्त परमाणु बन जाएंगे कृष्ण परमाणु पहले था अभी रक्त परमाणु फिर रक्त परमाणु से घटो बने खून वो घटो बनाए क्या ईश्वर तो उनका वैसा सिद्धांत है तो कहेंगे ईश्वर कैसा बनाए कहें अदृश्य के चलते ईश्वर करेगा तो कुछ व्यवस्था देने के लिए तो कहते हैं कि ये सब अर्थात ईश्वर करते हैं उनके लिए थोड़ी समय का और शक्ति का वो सब कुछ तुरंत होगा नहीं है। तो, तो कहेंगे ईश्वर जब बनाएगा प्रत्यक्ष तो जो मन में विचार चलता है एक विचार से दूसरा विचार भिन्न है कि तो कभी कोई पता नहीं चलता वही विचार चलता है जब कहते हैं तो इसी प्रकार की तो इतना शीघ्र होगा कि पता नहीं चलेगा वो तो कहते हैं लोग अच्छा ठीक है अजयंत ओंक शंकरं शंकराचार्यं वाकय सूत्र भाष्य कुछ वंदे तो भगवत पुनः पुनः